लगाए 108 सौ गोता लगाए ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया पृथ्वीराज जी को बोले तो महाराज द्वारिका में तो शंख चक्र की छाप लगती है छाप कैसे होगी तो भगवान ने जैसी श्री अंग का स्पर्श किया तन शंख चक्र मंडित कियो शरीर में शंख की छाप प्रकट हो गई और दिव्य द्वारिका का दर्शन कराके श्री ठाकुर जी द्वारिका नाथ से लगाकर अंतर्धान हो गए उस समय लोगों को विश्वास नहीं हुआ लेकिन जब श्रीअंग में शंखचक्र की छाप देखी दिव्य सुगंध देखी आकाश से पुष्पों की वर्षा देखी तो अनुभव हो गया कोई विलक्षण घटना घटित हुई है एक कोढ़ी के गलित कुश्ती के शरीर का कुष्ठ रोग उनके गीले वस्त्र के स्पर्श स्पर्श से दूर हो गया एक नेत्रहीन को नेत्र मिल गए उनकी गीले अंगूछे से उसने अपने नेत्रों का स्पर्श कर लिया उस नेत्र को नेत्र प्राप्त हो गए ऐसे थे श्री पृथ्वीराज महाराज जिनकी पत्नी महासती बालाबाई राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में बालाबाई बहुत उच्च कोटि की भक्ता पैहारी जी महाराज की शिष्या और बालाबाई की कृपा से ही पृथ्वीराज भगत बने नहीं पृथ्वीराज पहले एक नाथ के शिष्य थे तारानाथ नाम था उस तारानाथ नाम के एक नाथ के शिष्य थे जिसका गलता बहुत प्राचीन स्थान उसके शिष्य थे और वो तामसी सिद्धियों से युक्त अघोर पंथ की सिद्धियों से युक्त वह तमोगुणी उनका जो गुरी गुरु था उसने प्रयोग करके तंत्र का इसको इनको अपने वश में कर रखा था बार बार पृथ्वीराज कहते थे कि आप हमारे घर आए बोले तुम्हारे घर में जो रानी है ना बालाई वो अन्य संप्रदाय से दीक्षित है अन्य मार्गी है इसलिए उसको हमारी पहले चेली बनवाओ इसके बाद हम जाएंगे घर में बाला से आग्रह करने लगे श्री पृथ्वीराज जी बाला बाई महासती थी बहुत धर्म संकट में पड़ी पति का हठ है क्या करूं गुरुदेव का स्मरण किया हे पहारी जी महाराज कृपा करो पहारी जी अंतपुर में ही प्रकट हो गए योगी राज जी तुरत वहीं प्रकट हो गए कहा बिटिया क्यों रो रही है चिंता मत कर देखता हूं अभी तारानाथ को सीधे पहुंच गए गलता और बस एक लंगोटी लगाए हुए जटा मंडित दिव्य बपू वाले श्री पैहारी जी महाराज एक कौपिन मात्र शरीर पर है धूना लगा करके वहीं बैठ गए तारानाथ के मठ के पास में पहाड़ पर देखते हुए समझ गया कोई चमत्कारी संत है कोई दिव्य संत है शिष्यों से कहा हटाओ इसको यहां से अरे बोले भाई तुम्हारे स्थान में आसन नहीं लगाए बाहर धूना चेताए हैं भजन नियम कर रहे हैं क्या सारे पर्वत पर तुम्हारा अधिकार है बोले हमारे गुरुजी यही कहते हैं सारा जंगल सारा पर्वत हमारा है अरे बोले सब है तो भगवान का अपना अपना कहते हुए कैसे साधुओं तुम नहीं हटो यहां से पहले धड़कते हुए धूनी के अंगारों को अपने जटाओं से साफी खोली और उसमें साफी में अंगारे और अग्नि सब बांध ली वो चमत्कार दिखाना था ना? कपड़े में आपको बांध कर ले गए सामने दूसरी पहाड़ी है जहाँ पैहारी जी की धुनी है वहीं बैठकर धुना लगाकर भजन करने लगे तारानाथ से रहा नहीं गया वह अपने सिद्धियों के बल से विविध प्रकार के डरावने रूप धारण करके डराने लग गया पर पैहारी जी कहा इनको साक्षात जगत भगवान स्वामी रामानंदाचार्य के नाती चेला है आकी संत है परम विरक्त संत है इनको क्या उसकी तमोगुण प्रधान सिद्धियों से भय शांत भाव से भजन करते रहे अंत में सिंह का रूप धारण करके खाने दौड़ा जब खाने दौड़ा तब आपने हंसकर कहा भेज सिंह का बनाया है काम गधे का करता है तू सिंह बनने योग्य नहीं गधा बनने योग्य है जैसे का गधा बनने योग्य महाराज वो गधा हो गया अब उसने बहुत अपने मंत्र का प्रयोग किया कि मैं फिर से अपने वेश में आ जाऊं पर नहीं आ पाया। इधर पृथ्वीराज का नियम था आमिर नरेश का घोड़े पर बैठकर आते थे गलता। काबुले गुरु, गुरु जी तो कल से ही गए हैं एक संत से टकराने गए थे तो वहां से लौट के नहीं आए जैसे ही श्री पृथ्वीराज महाराज गुफा में गए पहारी जी का दर्शन किया साष्टांग दंडवत किया बोले हमारे गुरुजी जी कहाँ हैं बोले तुम्हारे गुरुजी कहीं घास चर रहे होंगे गुरु गुरुजी और घास चर रहे होंगे बोले हाँ वो शेर बन के आए थे मेरे मुंह से गधा निकला तो गधा हो गए बोले महाराज गधे तो बहुत होते हैं पहचान गुरुजी की कैसे होगी अमुक गधा हमारा गुरुजी है ये कैसे पता चलेगा बोले ये पता ऐसे चलेगा कि उनके कान में मुद्रा पड़ी होगी कान फटा हुआ होगा वो पहचान लेना ऐसे ही मुद्रा ले एक गधे को पकड़ के ले आए और लाकर के सामने उपस्थित कर दिया पैहारी जी महाराज ने कहा अरे महात्मा बने हो मनुष्य शरीर प्राप्त किया है ये तामसी सिद्धियों को बटोरने के लिए नहीं ये लोक मान्यता तो अग्नि के समान है ये भजन को जला देती है साधुओं को मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा से क्या लेना देना है प्रेम से राम राम करना चाहिए बेचारा तारानाथ अपनी करणी पर रोने लग गया उसे सिद्ध संत की महिमा का बोध हो गया मन ही मन जैसे ही उसने पैहारी जी की शरण ग्रहण की पैहारी ब्रह्म ब्रह्मपात्र कमंडल से जल लिया श्री राम मंत्र राम तारक मंत्र का उच्चारण करके जैसे ही जल छोड़ा तारानाथ अपने रूप में आ गया और तारानाथ ने पृथ्वीराज से कहा अब तक तो मैं तुम्हें भटका रहा था पर अब राम जी के चरणों को प्रदान कराने वाले समर्थ सदगुरु तुम्हारे सामने उपस्थित हैं अब तुम इनकी शिष्यता और तारानाथ ने कहा महाराज मुझसे अपराध हुआ कुछ हमको प्रायश्चित बताओ बोले प्रायश्चित यही है तुम अपने मठ में रहो मैं इसी गुफा में रहूंगा किंतु मेरे धुना के लिए लकड़ी और कंडे की व्यवस्था तुम्हें करनी होगी तुम्हारी परंपरा के महंतों को करनी होगी जब जिस दिन हमारी धूनी पर लकड़ी कंडा पहुंचना बंद हो जाएगा उसी दिन तुम्हारा मठ जाएगा। सैकड़ों वर्षों से लगातार वहां, की वहां आता रहा। अभी कुछ वर्षों पूर्व की बात है बीच में आना बंद हुआ बंद होते ही मठ उजड़ गया आज उस मठ में कोई नहीं बाद में ये पहले ऐसे थे पृथ्वीराजी बाद में श्री पिहारी जी की कृपा से इनको ऐसी भक्ति प्राप्त हुई कि साक्षात द्वारिकाधीश ने आकर दर्शन दिया और आपने रुक्मणी मंगल का बड़ा सुंदर अपने छंदों में वर्णन किया एक काव्य के प्रणेता भी श्री पृथ्वीराज महाराज हुए पैहारी जी ने प्रसन्न होकर आपने नृसिंह भगवान अपनी जटाओं से निकाल करके और श्री पैहारी जी महाराज को प्रदान किए श्री पृथ्वीराज महाराज को प्रदान किए थे और कहा था राजन जब तक नरसिंह देहली में तब तक राज हथेली में जब तक तुम्हारे मंदिर के गर्भगृह में नरसिंह सालग्राम पूजित होते रहेंगे तब तक तुम्हारा राज्य तुम्हारा वंश नष्ट नहीं होगा जिस दिन ठाकुर मंदिर की देहली से बाहर निकल जाएंगे उसी दिन राष्ट्र राज्य नष्ट होने लग जाएगा आज भी वे नरसिंह भगवान मंदिर में विराजमान है प्राचीन संत नृसिंग सालीराम जी की सेवा पूजा करते थे नृसिह भगवान भक्त वत्सल हैं भक्तों के रक्षक हैं प्राचीन परंपरा से हमारे यहां विरक्त संतों में नृसिहोपासना की परंपरा रही है यहां तो इस पवित्र आयोजन में श्री झांसी के निकट ललितपुर नामक एक नगर है शहर है जनपद है उत्तर प्रदेश का ही वहां अति प्राचीन सैकड़ों वर्ष प्राचीन नरसिंह मंदिर नरसिंह मंदिर के श्री महाराज जी परम श्रद्धे पुज श्री महंत श्री बालकृष्णदास महाराज कृपा करके यहां पधारे हुए हैं श्री हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी भी कृपा करके पधारे हुए हैं तो नरसिंह मंदिर में तो प्रधान ठाकुर नरसिंह भगवान ही है सीताराम जी भी विराजमान है पर मंदिर का नाम राम मंदिर नहीं है लक्ष्मी नरसिंह मंदिर नरसिंह मंदिर नृसिंह उपासना प्राचीन है कालांतर में बहुत पीछे जब राज्य सत्ता नष्ट होने का समय आया तो किसी पुजारी ने लोभ बस नरसिंह भगवान के विग्रह को मंदिर से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो मणि में जटित था मणि थी उसमें सालग्राम मणि के संकुट में थे मणि को तोड़ा मणि तो टूट गई और सालग्राम को उसने कुआ में डाल दिया बाद में भगवान ने स्वप्नादेश दिया कुआं से भगवान को निकाला गया अभी भी वो शालिग्राम जी रखे हैं और जिसने ये अपराध किया था उसे बहुत कठोर दंड भगवान की ओर से मिला किंतु उसके बाद आमिर नगर उजड़ गया और आमिर के उजड़ने के बाद फिर जयपुर बसा ये इतिहास तो रत्नावती के चरित्र में पृथ्वीराज महाराज का नाम लेने का तात्पर्य यही है कि भाई ये साधारण किसी खानदान की बहु नहीं है महाराज प्रताज के कुल बधु हैं हमें जो कुछ पवित्र संस्कार प्राप्त होते हैं वो किसके द्वारा प्राप्त हो किसके द्वारा प्राप्त हो संतों के द्वारा सत्संग के द्वारा दूसरे तीसरे नंबर पर हमें संस्कार प्राप्त होते प्रथम हमें जो संस्कार प्राप्त होते हैं वे अपने पूर्वजों के द्वारा विरासत में प्राप्त होते हमारे पिता पितामह प्रपितामह उनकी परंपरा से प्राप्त जो पवित्र संस्कार हैं वे संस्कार ही परंपरा में आते हैं बाढ़ी पूत पिता के धर्मा पिता के धर्म से पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है आप अपने संतान को भक्त बनाना चाहते हैं वैष्णव बनाना चाहते हैं तो पहले स्वयं वैष्णव बनिए पहले स्वयं हरि भक्त बनिए स्वयं भक्त बन जाएंगे तो आपके पुत्र पौत्राधिक भक्त अपने आप बन जाएंगे आप तिलक लगाओ नहीं आप तुलसी बांधो नहीं और बालकों पर नियंत्रण करो कि तिलक लगाओ तुलसी बांधो सबेरे जल्दी उठा करो खुद उठो आठ बजे और बच्चों से कहो कि उठो चार बजे तुम्हें तो दस बजे सो के उठेंगे आठ बजे क्यों उठेंगे वो तुमसे दो घंटे लेट उठेंगे तुम चार बजे उठोगे तुम्हें छह बजे उठेंगे उनको छह बजे जगाने के लिए तुम्हें चार बजे जगना पड़ेगा यद्यदा चेष्ट तेतर हो जाय प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते इसलिए हम लोगों की गलती क्या है हम दूसरों में धर्म की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं स्वयं हमारे आचार में धर्म प्रतिष्ठित नहीं हो पाता है दूसरों में धर्म की प्रतिष्ठा कब तक कर पाएंगे एक बहुत बढ़िया वाक्य है भगवान का अपना श्रीमुख का वाक्य है दसम स्कंध उत्तरार्ध का वाक्य है। धर्म धर्मस्य वक्ता कर्ता तद अनुमोदता तत्शिक्षयन लोकमिमा स्थिता पुत्र मखिद ब्रह्मण धर्मस्वक्ता हे ब्रह्म देवर्षे नारद अहम् धर्म वक्ता मैं धर्म का वक्ता हूं अर्थात संपूर्ण धर्म मेरी वाणी से मेरे उपदेशों से अभिव्यक्त होता है केवल उपदेशक के ही नहीं हूं केवल धर्म का व्याख्याता नहीं हूं तदनुरूप आचरण करता भी मैं धर्म का वक्ता हूं और तद अनुरूप धर्म के आचरण का करता हूं और उसका अनुमोदयता भी उसी धर्म की शिक्षा को देने के लिए इम आस्थित इस धराधाम पर प्रकट हुआ हूं इसलिए पुत्र मां खिद हम समझते हैं संपूर्ण श्रीमद भागवत में नार जी को पुत्र इसी यही भगवान ने कहा है और कहीं नहीं कहा माने इतने वात्सल्य में भगवान हो गए हैं और तो नारदी को वत्स करके हे नारद वाराणसी के एक बहुत बड़े विद्वान थे हमारे पूज्य गुरुदेव उनके संबंध में सुनाया करते थे हमारे महाराज जब वाराणसी में कानिकुब्ज संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ते थे तब की बात बोले बहुत अच्छे विद्वान गुरु थे एक ही पुत्र था उनके और पुत्र ने संध्या छोड़ दी कभी कर लेता कभी नहीं करता संध्या के प्रति प्रमाद करने लग गया तो पिता इतने दुखी हो गए कि कुछ बोले नहीं पर अपने पुत्र से उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया बोलना ही बंद कर दिया प्रणाम लेना बंद कर दिया एक दिन पुत्र ने अपनी माँ से पूछा कि पिताजी मुझसे न क्यों है बोलते क्यों नहीं है माँ ने पूछा भाई बेटा तुम्हारा ही है कोई गलती बन गई तो बताओ आप इससे नाराज क्यों है बोलते क्यों नहीं है तो पंडित जी के नेत्र भरा उन्होंने कहा देखो जिसका धर्म से संबंध है ऐसे प्राणी से संबंध स्थापित करने पर तो हित तो होता है और जो धर्म से युक्त नहीं है ऐसे धर्म और सदाचार से वंचित जीव से आसक्ति का दैहिक संबंध जोड़ने का परिणाम होता है कि आसक्ति करने वाले को भी पतित होना पड़ता है नीचे गृह मेरा संबंध न स्त्री से है और न मेरा पुत्र से है यदि नारी अपने धर्म में है तो नारी से संबंध है पुत्र सदाचारी है ब्राह्मण धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करता है तो पुत्र से संबंध है और तो पुत्र संध्या नहीं करे गायत्री नहीं जपे तो पुत्र से संबंध रखने की क्या आवश्यकता ऐसे तो सुअर कुत्ते गधे घोड़े के भी होते हैं ऐसे को अपना पुत्र मानना उचित नहीं संध्या करे गायत्री न जपे ऐसे सिल्प में भगवान हो गए हैं और तो नारद जी को वत्स कह करके हे नारद खेद मत वाराणसी के एक बहुत बड़े विद्वान थे हमारे पूज्य गुरुदेव उनके संबंध में सुनाए करते थे हमारे महाराज जब वाराणसी में कानिकुब जी संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ते थे तब की बात बोले बहुत अच्छे विद्वान गुरु थे एक ही पुत्र था उनके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 संध्या न करे गायत्री न जपे ऐसे को पुत्र मानने से लाभ नहीं माने बता दिया बेटा तेरी ये गलती है तेरे संध्या के प्रमाद को देखकर गुरुजी नाराज हैं माफी मांगो उसने क्षमा मांगी बोले पिताजी क्षमा करो बोले क्षमा तो मैं करूंगा पहले ये बता तूने संध्या क्यों छोड़ी बोले अब मैं प्रतिज्ञापूर्वक संध्या करूंगा अब तो करे पर अब तक क्यों छोड़ी पहले ये बताऊ तो उस पुत्र ने वो आयु में छोटा ही था तेरे चौदह वर्ष का ही पुत्र था कोई बहुत बड़ी आयु का नहीं था उसने कहा पिताजी अमुक दिवस प्रातःकाल गंगा स्नान करके आप आकर आसन पर बैठे थे कुछ लोग सामने आकर बैठ गए आप चर्चा करने लगे इसके बाद आपने ठाकुर जी की सेवा पूजा की इसके बाद आपने भोजन कर लिया आपने भी तो अमुक दिन संध्या नहीं की थी मेरी समझ में ये आया कि फुर्सत होए तो संध्या कर लेनी चाहिए और फुर्सत ना हो तो संध्या नहीं करनी चाहिए मैं भी तो किसी ने किसी काम में लग जाता हूँ बाजार से साग लाना है ये करना अमुक काम करना व्यस्त हो गया नहीं कर पाया पंडित जी को वस्तुतः स्मरण में नहीं था कि मैंने वो अमुक दिन संध्या नहीं की भूल बस ऐसा हुआ था पर उन्होंने उसका प्रायश्चित किया पुनः पंच प्राशन किया यज्ञोपवीत परिवर्तन किया तत्कृ चांद्रायण व्रत किया और फिर वे महाराज सुनाते थे कि वो लोगों को कहते थे कि देखो भूल बस भ्रम बश एक दिन मेरे द्वारा संध्या के छोड़ देने पर मेरे पुत्र ने अनेकों संध्या में प्रमाद कर दिया इसका मतलब है हम अपने पुत्र को संध्या वंदन में सुदृढ़ बनाना चाहें तो अरहस्य संध्या इस वाक्य को हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा ब्राह्मण रूपी वृक्ष की जड़ संध्या है विप्रो वृक्षस्त मूलच संध्या ब्राह्मण रूपी वृक्ष की जड़ संध्या है और तो जड़ के बिना वृक्ष की स्थिति संभव नहीं है छिन्े मूल्य नईव पत्रम शाखा मूल के क्षिन्न होने पर न तो पत्ते रहेंगे न उसमें शाखा प्रस न शाखा प्रशाखा रहेंगी वृक्ष ही सूख जाएगा बहुत प्रसिद्ध चरित्र आप लोगों ने सुना होगा काशी में एक राजा ने तुला दान किया अपने ही समान आकार का वजन का एक स्वर्ण पुरुष पुरुष बनवाया और उस स्वर्ण पुरुष का दान अपने पाप प्रायश्चित का दान उसने ब्राह्मणों को किया अब तमाम ब्राह्मण उस स्वर्ण पुरुष का दान लेने एकत्रित हुए किंतु जैसे ही उस पुरुष का दान लेने के लिए सामने प्रस्तुत होते वो सोने का पुतला एक उंगली उठा देता अब डर के मारे महाराज कोई दान नहीं लेता ये सोने का पुतला उंगली उठा रहा है पता नहीं घर ले जाएंगे तो क्या पता जाएगी क्या तंत्र मंत्र हो रखा है कोई नहीं ले रहा था पूरा दिन बीत गया उसमें श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी महाराज काशी विराज रहे थे लोगों ने प्रार्थना की ब्राह्मण यदि दान न ले तो धर्म नष्ट होता है क्योंकि तो ब्राह्मण ही तो दान का पात्र है तो ब्राह्मण धर्म की सुरक्षा के लिए श्री वल्लभाचार्य जी महाराज पधारे उस स्वर्ण पुरुष का दान लेने के लिए जैसे ही सामने प्रस्तुत हुए फिर उसने एक उंगली उठा दी विचित्र पुतला था हमारा उसने एक उंगली उठा दी जैसी उंगली उठाई महाप्रभु जी ने तीन उंगली उठा दी उसने एक उंगली दिखाई महाप्रभु जी ने तीन उंगली दिखा दी और तीन उंगली दिखाई बस उसकी उंगली सीधी हो गई महाप्रभु जी ने उसका दान लिया और उसके अरिष्ट को तो महाप्रभु जी ने अपने भजन के बल से नष्ट कर दिया और उस स्वर्ण पुरुष के खंड खंड करके जितने ब्राह्मण आए थे सबको वितरित कर दिया स्वयं उसमें से तोला भर भी सोना नहीं लिया सब स्वर्ण वितरित कर दिया अब ब्राह्मणों ने पूछा महाप्रभु जी से कि ये उसने एक उंगली वह उठा रहा था उसका क्या तात्पर्य था मतलब था और आपने एक उंगली देखकर तीन उंगली उठाई इसका क्या प्रयोजन था वहां प्रभु जी बोले वो और कुछ नहीं संकेत में ये कह रहा था विधि पूर्वक यदि एक समय की संध्या भी करते हो तो मेरे अरिष्ट को पचाने में समर्थ हो तो मैंने कहा तू एक का पूछ रहा है मैं तो त्रिकाल संध्या करता हूं प्रातः मध्यान्ह और साय काल ब्राह्मण अग्नि रिवज्वलन त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण अग्नि के समान प्रज्वलित होता है तेजस्वी होता है यदि ब्राह्मण संध्या न करे तो उसे व्यासपीठ पर बैठकर कथा कहने का अधिकार नहीं है यदि ब्राह्मण संध्या न करे तो उसे यज्ञ शाला प्रवेश का अधिकार नहीं है ब्राह्मण यदि संध्या न करे तो उसे हरिमंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं विशेष कोई समस्या हो जातक सूतक अथवा मृतक सूतक हो उस काल में भी मानसी संध्या का विधान और पुनः सूतक की निवृत्ति के पश्चात यज्ञोपवीत परिवर्तन पूर्वक पुनः संध्या करनी चाहिए किसी विशेष संकट में पड़कर तीन दिन यदि संध्या छूट जाए तो पुनः संस्कार मरहती फिर से भद्र होकर के पंचगव्य प्राशन करके पंच ब्राह्मणों को बुला करके प्रायश्चित करना चाहिए उसका और द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए आप अतिशयोक्ति न माने और अन्यथा था न माने आप अनुभव करके देख लीजिए ब्राह्मण कुछ न जानता हो बहुत पढ़ा लिखा न हो बहुत विद्वान न हो बस सदाचारी हो सत्य सौच सदाचार की प्रतिष्ठा उसके जीवन में हो और वह त्रिकाल संध्या करने वाला हो किसी के द्वार पर जाने की जरूरत नहीं है ऐसे ब्राह्मण के भरण पोषण का ठेका स्वयं भगवान लेते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं त्रिकाल संध्या करने वाले हरिश्वृत्तिम विधाष्य संध्या करो तो सही अब दुनिया के काम करेंगे तो संध्या नहीं करेंगे हवन करो पाठ करो पूजा करो सिर के बल खड़े हो जाओ चाहे जो कुछ कर लो संध्या नहीं कहते हैं अरे साधु को क्या संध्या करनी? ये तो पंडितों का काम है संध्या का तात्पर्य क्या है संधि के काल में भगवत उपासना का जो कृत्य है उसे संध्या कहा जाता है रात्रि जा रही है और प्रभात आ रहा है प्रातःकालीन संध्या होगी। गई व्यतीत होने वाला है पूर्वान्न व्यतीत होने वाला है अपराह्हन का शुभारंभ होने वाला है मध्यान्हध्या होगी दिवस का अवसान होने वाला है रात्रि का आगमन होने वाला है सायकालीन संध्या होगी ये सब भागवत धर्म है संध्या करने के बाद श्रीमनारायणार्पण मस्तु श्री कृष्णार्पण मस्तु श्री रामार्पण मस्तु रामार कह दो हो गई भागवत धर्म हो गया भागवत धर्म की यही तो परिभाषा है का वाचा मनसेन्द्रिय का मनसे बुद्यात्मनासृतस्वभा कौती यद्य सकल arasmai haro ji a jakalam arasmai narayanaaye ki samarpay tar narayanaaye ki samarpay tar समर्पण बहुत जरूरी है समर्पण नहीं किया जाएगा तो तपस्वो दान परा दान परा यशस्विनो मन स्विनो मन प्रविदा मन प्रदा सुमंगला निंदनापण हेमंत तस्म सुभद्र शवसे नमो तस्मै तस्म सुभद्रे तस्मै सुभद्र सबसे नमो नमः तस्म शुभद्र से नमो नम तस्म शुभद्र सब से नमो नमः इसलिए समर्पण करना बहुत जरूरी समर्पण बहुत मन धर्म से वक्ता हम करता तद अनुमोदता तत्शिक्षेण लोकम इम आस्थिता पुत्र माता आप अपने घर में भक्ति के संस्कार अपने परिवार के सदस्यों में प्रकट करना चाहते हैं तो स्वयं आप भक्त बन जाइए आप अपने घर में अष्टयाम सेवा श्री ठाकुर जी की पधरा लीजिए निश्चय कर लीजिए कोई भी अनिवेदित पदार्थ जो भगवान को भोग नहीं लगता हो उस पदार्थ को हम ग्रहण नहीं करेंगे भोग लगाकर ही कुछ ग्रहण करेंगे बिना भगवत चरणामृत के जल नहीं पिए गे नियम ले ले आपके घर में सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग तो भी जाए थे पत्रात्माए आपके घर में बालक बालिकाओं के रूप में जन्म लेंगे तो पूर्वजों के संस्कार ही हमें विरासत के रूप में प्राप्त होते हैं मानो श्री पृथ्वीराज महाराज के पवित्र भक्ति के संस्कार श्री बालाबाई के भक्ति के संस्कार इस खानदान की कुल बधू श्री रत्नावती में मूर्तमान होकर के आ गए और इस परिवार में श्री भगवान दास जी महाराज बड़े उच्चकोट के भक्त हुए श्री मोहन जी और श्री खेमाल रतन जी श्री किशोर सिंह जी एक से एक बढ़कर के इस परिवार में भक्त हुए और स्वयं श्री रत्नावती किसकी पुत्री हैं कहते भलप्पन सवे विशेष ही आमेर सदन सुनखाती ये सुनखाजित महाराज की पुत्री हैं इनके पिता भी बड़े भारी भक्त और तो माता भी बड़ी भारी भक्ता